आप सुन रहे रहे हैं हैं, मैक्स ऑडियो। तो आज हम हम एक ऐसी दुनिया की मतलब गहराई में उतर रहे हैं, जिसे हम सब रोज़ अपने फोन पर देखते हैं पर शायद ही कभी उसके पीछे की जो मशीन है नस? उसे समझने की कोशिश करते हैं हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर बनने वाले करियर की हाँ जो चमकता हुआ सच हमें दिखता है और वो हिस्सा जो अक्सर अंधेरे में रह जाता है और इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मतलब कमाल का स्रोत है बिल्कुल। ये एक ऑडियो क्लिप है जिसका टाइटल है द डिजिटल मिराज द मैकेनिकोशल मीडिया करियर अच्छा ये क्लिप बहुत कम शब्दों में एक बहुत बड़ी और जटिल तस्वीर को सामने रखती है बिल्कुल तो आज का हमारा मिशन इसी तस्वीर को परत दर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सफलता की कहानी हम देखते हैं हुँ? इनके पीछे का पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है इसमें मेहनत कितनी है किस्मत कितनी है और सबसे जरूरी इसका इंसानी पहलू क्या है तो ठीक है चलिए इसे खोलकर देखते हैं चलिए बातचीत की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से हमारा स्रोत करता है सोचिए सुबह के साढ़े बजे है मेट्रो का प्लेटफॉर्म खचा -खच भरा हुआ है ज्यादातर लोग ऑफिस जा रहे हैं और लगभग हर किसी की नजर अपने फोन पर है सब स्क्रॉल कर रहे हैं। एक बहुत ही आम मतलब रोज का नजारा हम सब इस सीन का हिस्सा हैं चाहे हम मेट्रो में हो या बस में और इन्हीं फोन्स की स्क्रीन पर एक अलग ही दुनिया चल रही है।, बिल्कुल। कोई कह रहा है मैंने तीस साल की उम्र में अपनी नाइन फाइव दी। हाँ? कोई दूसरा बता रहा है मैं तो कभी ऑफिस गया ही नहीं पहले दिन ऐसी आजाद हूँ और फिर वो हेडलाइन चमकती है फ्री लैंसिंग से महीने का एक लाख रूपए कमाया हाँ एक तरफ हम सब आठ घंटे की नौकरी के लिए भाग रहे हैं और दूसरी तरफ फोन पर ये जिंदगी चल रही है और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल उठाता है क्या कि ये सब देखना इतना सामान्य इतना नॉर्मल कैसे हो गया ऐसा कब हुआ कि असाधारण लगने वाली कहानियाँ हमारी रोजमर्रा की फीड का हिस्सा बन गई सही बात है और ये सवाल ही हमारी आज की पड़ताल का कह सकते हैं शुरुआती बिंदु है बिल्कुल तो सबसे पहले उस हिस्से की बात करते हैं जो हमें दिखता है मतलब हाँ, the visible part. हाँ, जब हम करते हैं तो हमें क्या नजर आता है श्रोत के शब्दों में कहूँ तो हाँ, आत्मविश्वास से भरे चेहरे एकदम क्रिस्टल क्लियर एडिट किए हुए वीडियो और सफलता की छोटी छोटी प्रेरणा देने वाली कहानी और ये सब बहुत असरदार होता है इसका डिजाइन ही ऐसा है कि वो आपको प्रभावित करे हाँ बिल्कुल इसे देख के लगने लगता है कि करियर का पूरा कॉन्सेप्टी चढ़ने में और ये जो डिजिटल रास्ते है हाँ। ये किसी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह लगते हैं जो आपको सफलता तक बहुत जल्दी पहुँचा देगी और इसका एक साइड इफेक्ट भी है इसे देख कर बहुत से लोगो को ये महसूस हो सकता है की शायद वो देर कर चुके हैं या शायद उन्होंने कोई गलत फील्ड चुन ली है मन में एक फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा होता है हम्म, लगता है जैसे हम कोई बहुत जरूरी ट्रेन मिस कर रहे हैं। बिल्कुल और मुझे लगता है ये बहुत स्वाभाविक भी है हाँ, जब आप किसी को अपनी उम्र में वो सब करते हुए देखते हैं जो आपको शायद नामुमकिन लगता हो तो अपनी चौस पर सवाल उठना लाजमी है और दिलचस्प बात यह है की स्रोत इस एहसास को गलत नहीं ठहराता अच्छा वो कहता है की ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है क्योंकि जो कंटेंट डिजाइन किया गया है वो है ही इतना असरदार और पॉलिश किया हुआ कि आप प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते hmm. यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये सिर्फ एक हिस्सा है पूरी कहानी नहीं right. जो हमें दिखाया जा रहा है वो एक क्यूरेटेड सोच समझकर पेश किया गया नतीजा है ये सच है लेकिन पूरा सच नहीं और यही बात सबसे दिलचस्प है की जो हमें दिखता है वो असल में सिर्फ नतीजा है हाँ तो फिर इस नतीजे के पीछे की प्रक्रिया क्या है पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा होता है यानी the invisible part? जी, ये वो हिस्सा है जो उस चमक-दमक के पीछे छिपा है और ये ग्लैमरस बिल्कुल नहीं है तो पर्दे के पीछे क्या है स्रोत कहता है सबसे पहली चीज तो है नींद की खुर्बानी देर रात तक जागकर कंटेंट पर काम करना एडिटिंग करना स्क्रिप्ट लिखना और सिर्फ एडिटिंग ही नहीं बल्कि एक ही पंद्रह सेकंड की रील के लिए पंद्रह बीस बार रीटेक करना ओहो। वो परफेक्ट शॉट वो परफेक्ट स्माइल लाने के लिए घंटों की मेहनत हाँ और वो शुरुआती काम करना पड़ता है।, हाँ। स्रोत इसे कहता है राइट आप सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए अपना पोर्टफोलियो मजबूत करने के लिए फ्री में काम करते हैं और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा वो महीने जब आमदनी शून्य होती है जब कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता या किसी क्लाइंट की पेमेंट अटक जाती है ये वो अनिश्चितता है जो बाहर से नहीं दिखती और इन सब से ऊपर एक और चीज है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। Algorithm. Algorithm. आप पूरी तरह से उसके रहमोहरम पर हैं। हर दिन इस चिंता में रहना कि आज कंटेंट चलेगा या नहीं और फिर ब्रांड्स को ईमेल भेजना और उनके जवाब का हफ्तों महीनों तक इंतजार करना यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही गहरी बात कहता है वो कहता है कि ये सब करने में कोई हीरो वाली बात नहीं है अच्छा ये कोई महान त्याग नहीं है जिसे महिमा मंडित किया जाए ये बस एक रूटीन है रोज का काम मतलब जो लोग इस फील्ड में हैं, उनके लिए ये रोजमर्रा की सच्चाई है बिल्कुल वाह ये बात उस ग्लैमर को पूरी तरह से हटा देती है जो सतह पर चमकता हुआ दिखता है सही कहा ये असलियत को सामने लाती है ये बताता है की ये भी एक काम है अपनी चुनौतियों और मुश्किलों के साथ बस इसका ऑफिस और काम करने का तरीका अलग है और ये समझना बहुत जरूरी है ताकि हम सिर्फ नतीजों को देखकर किसी के काम का अंदाजा ना लगाए बल्कि उस प्रक्रिया को भी समझे जिससे वो नतीजा निकला है उस एक सफल रील के पीछे शायद सौ असफल कोशिशें छिपी हो सकती है तो यहाँ से एक बड़ा सवाल उठता है आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है ये जो दिखने और न दिखने वाले हिस्सों का ताना बाना है इसके पीछे का ढांचा क्या है ये मशीन चलती कैसे है स्रोत इसे बहुत सरल तरीके से समझाता है वो कहता है कि सोशल मीडिया मूल रूप से एक परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम है परफॉर्मेंस बेस्ड हाँ यहाँ आपकी मेहनत की कोई कीमत नहीं सिर्फ आपके परफॉर्मेंस की कीमत है इसे थोड़ा और आसान करते हैं जैसे किसी सेल्स जॉब में महीने का टारगेट होता है कि आपको इतनी सेल्स करनी है आ, या किसी डिलीवरी जॉब में टाइम स्लॉट्स होते हैं कि इतने समय में इतनी डिलीवरी करनी है क्या ये कुछ वैसा ही है बिल्कुल सही एनोलॉजी हैं बस यहाँ पर जो टारगेट है वो है अटेंशन अटेंशन यानी लोगों का ध्यान खींचना आपका काम तभी सफल माना जाएगा जब आप ज्यादा ऐसी ज्यादा लोगों का ध्यान यानी आई अपनी तरफ खींच पाए तो मतलब व्यूज लाइक्स शेयर यही सब हाँ यही आपकी परफॉर्मेंस के पैमाने हैं और यहाँ पर कोई इंसानी मैनेजर नहीं है जो आपकी मेहनत या इरादे को समझे नहीं यहाँ मैनेजर है एल्गोरिदम एक बेजान डेटा पर चलने वाला सिस्टम जो यह तय करता है कि आपका काम कितने लोगों तक पहुँचेगा और इस सिस्टम के नतीजे बहुत कह सकते हैं क्रूर और सीधे होते हैं बहुत सीधे अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे तो आपका काम लोगों को दिखेगा आप सिस्टम में विजिबल रहेंगे एल्गोरिदम right. आपको और प्रमोट करेगा लेकिन जिस दिन आपके नंबर्स गिरते हैं आप धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं तो मतलब आप कितनी नहीं, तो नहीं, नहीं रखते कुछ और पढ़ते भी जोड़ता है वो बताता है की इस फील्ड में कॉन्ट्रैक्ट अक्सर बहुत छोटे होते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती आमदनी अनियमित होती है कभी बहुत ज्यादा तो कभी बिल्कुल नहीं और क्रिएटर और ब्रांड के बीच में कई मध्यस्थ या एजेंट्स होते हैं जिससे प्रक्रिया और जटिल हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस सिस्टम को परिभाषित करती है यह सिस्टम मेहनत एफर्ट को नहीं मापता यह सिर्फ नतीजे को मापता है हाँ सिर्फ आउटपुट को आपने एक वीडियो बनाने में 20 घंटे लगाए या 20 मिनट इससे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया है। ये सुनना ही थका देता है कि आपकी मेहनत नहीं सिर्फ नतीजे गिने जाते हैं मुझे लगता है की इसका इंसानी असर बहुत गहरा होता होगा शायद बर्न आउट बहुत आम होगा इस दुनिया में बर्न आउट तो है लेकिन स्रोत एक और दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है वो इसे एक गहरी और स्थिर थकान कहती है मतलब deep, गहरी और स्थिर थकान हाँ ये बर्नआउट जैसा नाटकीय नहीं है बल्कि एक लगातार बनी रहने वाली मानसिक थकावट है जो कभी जाती नहीं ये बहुत गहरा अवलोकन है मतलब ये कोई एक दिन का स्ट्रेस नहीं है नहीं बल्कि एक धीमी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है स्रोत ने इसके कुछ असर भी बताए है न हाँ उसने कुछ बहुत ही भरोसेमंद प्रभावों की सूची दी है सबसे पहला तो है नींद का पैटर्न बिगड़ जाना अच्छा क्योंकि दिमाग हमेशा ऑन मोड में रहता है आप फिजिकली काम खत्म कर चुके होते हैं लेकिन दिमाग में अगले दिन के कंटेंट की प्लानिंग चल रही होती है और दूसरा जिसकी हमने थोड़ी बात की, लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना आप हमेशा देख रहे होते है की दूसरे क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं उनके नंबर कैसे आ रहे हैं उन्हें कौन से ब्रांड्स मिल रहे हैं और आप कहाँ है ये एक ऐसी रेस है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है सही कहा एक और व्यवहारिक मुश्किल का जिक्र है अपने परिवार को ये समझाना कि आप असल में करते क्या हैं हाँ ये तो होता होगा क्योंकि ये काम पारंपरिक नौ से पाँच की नौकरी जैसा नहीं दिखता इसलिए अक्सर घर वाले या रिश्तेदार इसके महत्व को या इसमें लगने वाली मेहनत को समझ नहीं पाते तुम दिन भर फोन पर ही तो रहते हो ये लाइन शायद हाँ, ये लाइन शायद बहुत से क्रिएटर्स को सुननी पड़ती होगी और शायद सबसे गहरा असर वो है जो फोन बंद करने के बाद भी होता है श्रोत कहता है कि फोन बंद हो जाता है पर दिमाग चलता रहता है हम्म कल का कंटेंट क्या होगा कल का रिजल्ट क्या होगा क्या व्यूज आएंगे ये चिंता कभी खत्म ही नहीं होती है बिल्कुल इसीलिए श्रोत इसे कोई बड़ी त्रासदी या ट्रेजेडी नहीं कहता हम्म ये बस एक तरह की गहरी अंदर तक बैठी हुई थकान है मानसिक और भावनात्मक थकावट है जो लगातार प्रदर्शन करने के दबाव और अनिश्चितता में रहने से आती है ये एक ऐसी थकान है जो शायद आठ घंटे सोने के बाद भी नहीं जाती नहीं जाती क्योंकि उठते ही सबसे पहले आप फोन पर अपने कल के कंटेंट का रिजल्ट चेक करते हैं तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिस्टम इतना थकाने वाला है इसमें इतनी अनिश्चितता है तो ये ये ये बदलता क्यों नहीं? ये चक्कर ऐसी ही क्यों क्यों नहीं? चक्कर चलता रहता है? लोग इसमें आते क्यों रहते हैं? इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है क्योंकि सिस्टम की बनावट ही ऐसी है कि वो खुद को बनाए रखता है ये एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है स्रोत इसका एक बहुत ही सीधा और थोड़ा कड़वा सा जवाब देता क्या है। वो कहता है कि ये सिस्टम इसलिए चलता रहता है क्योंकि हर दिन नया कंटेंट आता है हर दिन हजारों नए क्रिएटर्स इस उम्मीद के साथ आते हैं कि वो सफल होंगे और जो पुराने हैं, जो थक चुके हैं या जिनके नंबर्स गिर गए हैं वो चुपचाप इस भीड़ में कहीं खो जाते हैं या फेड अवे हो जाते हैं उनकी जगह लेने के लिए हमेशा कोई नया चेहरा तैयार रहता है सप्लाई कभी खत्म नहीं होती बिल्कुल और यहाँ कोई एक विलन नहीं है जिसे हम दोष दे सके अच्छा ऐसा नहीं है की प्लेटफॉर्म बुरे हैं या ब्रांड बुरे हैं कहता है है। कि सिस्टम सबके अपने-अपने या फायदों की वजह से चलता है। तो मतलब इस देखते हैं। को क्या चाहिए? उन्हें कॉन्टेंट का एक निरंतर प्रवाह चाहिए एक अंत हीन फ्लो ताकि यूजर्स जुड़े रहे ऐप पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताए उनके लिए हर क्रिएटर एक कॉन्टेंट बनाने वाली यूनिट है बिल्कुल ठीक है और ब्रांड्स को क्या चाहिए उन्हें विजिबिलिटी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच चाहिए राइट right? उन्हें ऐसे क्रिएटर्स चाहिए जो कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका मैसेज पहुंचा सके और आखिर में ऑडियंस यानी हम लोगों को क्या चाहिए हमें प्रेरणा चाहिए मनोरंजन चाहिए होता है समझ गया तो प्लेटफॉर्म का फ्लो ब्रांड्स की विजिबिलिटी और ऑडियंस की प्रेरणा की भूख बिल्कुल इन तीनों की जरूरतें मिलकर इस सिस्टम को हर रोज रिस कर देती है वाह ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को ऊर्जा देता रहता है और इसीलिए ये बदलता नहीं बस चलता रहता है कोई ये क्रिएटर थक कर बाहर हो भी जाए तो सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए दस और तैयार खड़े हैं तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हुए वापस उसी शुरुआती सीन पर आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था उम, मेट्रो का प्लेटफॉर्म लेकिन अब सुबह नहीं शाम हो चुकी है लोग काम से थक के घर लौट रहे हैं और फोन पर स्क्रॉल करते हुए वही रील फिर से सामने आती है वही म्यूजिक वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान वही मैसेज अपनी जॉब छोड़ो और अपने सपनों को जियो लेकिन स्रोत के अनुसार अब कुछ बदल गया है क्या इस बार देखने वाले की आंखों में कुछ फर्क है हाँ इस बार उस रील को देखने का नजरिया बदल गया है अब उसे देख सिर्फ प्रेरणा या फोमो नहीं होता बल्कि एक समझ भी आती है अब उस आत्मविश्वास भरी मुस्कान के पीछे की मेहनत भी काम करने वाला प्रोफेशनल लगता है ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जानकारी के बाद आपका दृष्टिकोण बदल जाता है आप सतह के नीचे देखने लगते हैं और यही पर स्रोत अपनी सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी लाइन कहता है जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है सोशल मीडिया करियर फेक नहीं है बस वो पूरी कहानी नहीं दिखाते <laughs> क्या बात है? और यही इस पूरी चर्चा का सार है बिल्कुल इसका मकसद इन करियर को खारिज करना या उन्हें कमतर बताना बिल्कुल नहीं है कई लोग इसमें बहुत मेहनत से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हाँ मकसद सिर्फ उन्हें और ज्यादा स्पष्टता से देखना है ये पर्दे के पीछे की मेहनत उस पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली और उसके इंसानी असर को समझने की एक कोशिश है तो अगली बार जब हम स्क्रॉल करेंगे तो शायद हम सिर्फ देख नहीं रहे होंगे समझ भी रहे होंगे और शायद उस समझ के साथ थोड़ा और सम्मान भी होगा और इसी समझ के साथ हम आज की इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे जरूर ये सवाल स्रोत आरोप ही आधारित है लेकिन हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है ये क्लैरिटी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है क्या है वो सवाल सवाल ये है कि जब किसी का काम ही उसका प्रदर्शन बन जाए और इंसान खुद एक ब्रांड बन जाए तो काम कहाँ खत्म होता है और व्यक्तिगत जीवन कहाँ से शुरू होता है इस डिजिटल दुनिया में इन दोनों के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो गई है आप सुन रहे हैं मैक्स ऑडियो